वेद पढ़ता रहूं और पढ़ाता रहूं वेद पढ़ता रहूं और पढ़ाता रहूं वेद सुनता रहूं और सुनाता रहूं मुरली पढ़ता रहूं और पढ़ाता रहूं मुरली गाता रहूं और दूसरों से गवाता रहूं सारी दुनिया को मुरली सुनाता रहूं वेद पढ़ता रहूं और पढ़ाता रहूं एक लाइन जो मैं बोलना चाहता हूं वो है आज की दुनिया ये सब तो ठीक है वेद पढ़ना सब करना अच्छी बात है अध्यात्म कि होना दे राइट बट सबसे बड़ा अध्यात्म जो है दूसरों के दुखों को दूर करना यह सबसे बड़ा दुनिया का अध्यात्म है क्योंकि आचार्य चाणक ने यह बात कही है कि पंडित कौन है तो पंडित वही है जो वेद का विद्वान हो या शास्त्रों का महारथी हो उसको नहीं कहा उन्होंने कहा कि सच्चे अर्थों में पंडित वही है जो दूसरों के दुख को दूर करता है दीन दुखियों को संभालता है उसको ज्ञान देता है और उसको सब तरह से मदद करता है वह पंडित है, तो यह आचार्य चाणक की बात है मेरी बात नहीं है लेकिन तो जब मैं गहराई से सोचा तो सचमुच लगा कि कथनी से क्या होगा करनी से होगा तो जब मैं यहां पे कैड में प्रोग्राम दे रहा था तो उस प्रोग्राम में बहुत बड़े डॉक्टर्स आए थे पूरे वर्ल्ड से उन्होंने एक अच्छा डॉक्टर जो हार्ट स्पेशलिस्ट थे उन्होंने कहा कि वी हैव लॉट्स ऑफ एजुकेशन इन अवर इंडिया मे बी इन द वर्ल्ड But we don't have a right educator. Hmm. So right educator की आवश्यकता है और right educator education तो बहुत है लेकिन अगर छोटा सा भी education हो अगर right educator हो तो वह कमाल का होता है वह दुनिया को बेमिसाल बना सकता है और ऐसा एजुकेटर हम समझते हैं कि आपके ब्रह्म कुमारी सेंटर में मतलब दिखता है और आगे भी दिखता रहेगा आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन मधुबन 90.4 90.4 सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार आप विशेष इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं तो आज हमारे स्टूडियो में विशेष स्वामी जी पहुंचे हुए हैं ओमकार आनंद सरस्वती जी जिनसे हम बातें करेंगे और हमें बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें इंट्रोड्यूस करने में और मैं सबसे पहले उन्हीं से जानना चाहूँगा कि वो अपने बारे में बताएँ स्वामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद ओम शांति और मैं चाहूँगा कि हमारे सभी रेडियो लिसनर्स इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं आपको सुन रहे हैं वो आपके बारे में जानना चाहेंगे तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए स्वामी ओमकारानंद सरस्वती ऐसे तो ऋषिकेश आश्रम में पहले अपनी ध्यान साधना और ज्ञान साधना किया और सबसे पहला आश्रम जो मेरा है वो स्वामी शिवानंद आश्रम स्वामी शिवानंद आश्रम ऋषिकेश। ऋषिकेशट इज कॉल्ड द डिवाइन लाइफ सोसाइटी ये ये पर है? ये केश में है में के पास। अच्छा अच्छा ओके। राम तो तो से ऊपर जब जाएंगे तो रिसी केश रिसी में केश में वो आश्रम आश्रम है। नहीं। नहीं। और उन्होंने ने 1926 में ही अपना फाउंडेशन स्टार्ट किया ऋषिकेश में और वह सबसे माना मानव आश्रम है पूरे विश्व का योग के के लिए तो स्वामी शिवानंद जी साउथ इंडिया के थे तो उनसे मैं सबसे पहले मतलब उनसे नहीं बल्कि उनके शिष्यों से अच्छा। जहाँ मैंने एक किया, called, अच्छा, अच्छा। हाँ। उस संस्थान का नाम है योगा वेदांत फॉरेस्ट अकेडमी हाँ। अब कही फॉरेस्ट अचानक में जब मधुबन को देखा हाँ। तो मुझे अचानक मेरे मन में एक विचार को लोग अपने ज्ञान की उपासना करने के लिए प्राय साधु लोग और भी कुछ बान तो बान प्रस्त का मतलब होता है बन को प्रस्थान करना जी जी यानी बन को तो मुझे ऐसा विचार आया कि आजकल अब आजकल का जो आधुनिक बन है तो उसमें तो अब ये सब फिट पर नहीं बैठता है <laughs> तो मैं कह रहा अगर शांत करना चाहते हो अपना मन <laughs> अगर चाहते हो शांत करना अपना मन तो चलो चलते हैं मधुबन क्या बात है बहुत बढ़िया तो ये मधुबन एक ऐसा स्थान चूंकि मैं यहाँ नाइनटी में सबसे पहले यहाँ का दर्शन हुआ और यहाँ का बीज जो मुझे पड़ा वो तीस साल पहले जब मैं किसी किसी शहर में था मुझे याद आ रहा है शायद मुजफ्फरपुर में था उस समय तो मुजफ्फरपुर में आम गोला में आपका एक एक संस्था है।, है तीस साल से भी ज़्यादा हो सकता है आई थिंक मे बी डेट एट्टी एट्टी के आसपास तो वहाँ पे मैं किसी बहनों से मिला तो बोला उसमें तो मैं एक विद्यार्थी था तो बोले कि आइए आइए आप कुछ यहाँ पर कुछ सिखाया जाता है तो मैं चला गया मैं उसमें शायद प्लस टू का स्टूडेंट था नहीं, नहीं। तो वहाँ जाने के बाद मुझे बड़ा अच्छा शांत महसूस हुआ तो उसी समय में आपके प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के बारे में मुझे जानकारी मिली क्योंकि मेरा बैकग्राउंड आर्य समाज का है तो ऋषि दयानंद सरस्वती हमारे पिता के इष्ट समझो उनके हा, हा, गुरु समझो तो ये वैराग्य की भावना हमारे अंदर पहले से भी थी कुछ यानी की मतलब संग से होता है ना नहीं, नहीं, नहीं। तो वो चीज़ हमारे अंदर थी भगवान ने की कृपा है तो उससे फिर हमको उससे लगाव हुआ और उसके बाद हम जब हम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन में आए इन 91 की बात है नहीं, नहीं। तो 91 में जो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर में ज्वाइन किया तो मेरे हॉस्टल से यूनिट 4 वो कहलाता है भुवनेश्वर यूनिट फोर और उसके बगल में ही आपका बाबा भाई मठ है बाबा मठ ऐसा है बोलते हैं वो रोड बोलते हैं उसको सो वहीं पे आपका एक सेंटर भी है बड़ा आश्रम है वो वहाँ दादी संदेशी थी तो उस समय मैं वहाँ पे इस ज्ञान को प्राप्त किया नाइन्टी टू की बात है और एक दो दिन तो क्लास ली दादी संदेशी थी उसमें उनका पैर भी थोड़ा फ्रैक्चर था परंतु बाद में हेल्प की हमको एक वहाँ एक मंजू बहन है जो अब शायद मंचेश्वर में उनका एक सेंटर है तो वहां पे निर्मल भाई हैं गीता दीदी है सबसे मेरा परिचय उसी समय हो गया था तो फिर वह से प्रेरणा होते होते जो लगता है कि उस रिजनल कॉलेज में मुझे साधु बनने की कोई इच्छा नहीं थी लेकिन जब मैं रिजनल कॉलेज में राजयोग सेंटर को ज्वाइन किया ध्यान किया तो उस समय मुझे एक प्रेरणा हुई कि लगता है ये जीवन यूही चला जाएगा बेकार तो राजयोग का ध्यान करने के बाद मुझे चूंकि जो संस्कार हमारे पास में थे साधु सन्यासी के तो उस तरह से कुछ आता गया आता गया संस्कार और गहराई में जाता गया तो मैं फिर जब ऋषिकेश से वहाँ से निकला 95 फाइव में एग्जाम देके के बी का तो उसके बाद सीधा मैं ऋषिकेश ही गया एग्जाम के बाद एग्जाम के बाद जैसे लोग युवा लोग क्या करते हैं कि पहले आ, आ, अपने आप को स्टार बनाना चाहते फिल्म स्टार तो वो लोग का शौक होता है चलो चलो बॉम्बे चलते हैं <laughs> तो हमारे अंदर में ये जाने का क्या प्लान? नहीं है <laughs> राइट रियल हीरो इज फॉर द ग्रेट पर्सनैलिटी यू नो तो हाँ आध्यात्मिक हीरो ही सबसे बड़ा हीरो है दुनिया का क्योंकि वह बहुत लोगों को मोड़ता है तो मैं फिर सीधा आप ऋषिकेश आया और वहाँ मैंने स्वामी शिवानंद आश्रम ज्वाइन किया जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका इस फील्ड में आना हुआ वो आपने बताया अपना एक्सपीरियंस और कुछ ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हुआ एक्सपीरियंस भी आपने शेयर किया अच्छा लग रहा और एक बात मैं पूछना चाहूँगा जीवन में कई चीज़ें आती हैं जाती हैं और हम लोग पढ़ाव के साथ तो इसमें कई सीन सीनरियाँ आती हैं और कहीं ना कहीं हम अपने लाइफ को एक मोटिव देते हैं जैसे आपने अपने लाइफ का एक लक्ष्य रखा कि मुझे इस फील्ड में ही आगे बढ़ना है और इस फील्ड के माध्यम से लोगों का सेवा हो सकता है तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा स्कूल लाइफ में आप क्या बनना चाहते थे स्कूल लाइफ में सबका एक कैरियर होता है राइट you कैरियर know, right हम डॉक्टर बने इंजीनियर बने हम अच्छे इंसान बने एक अच्छे कार्यकर्ता बने अच्छे सेवक बने सब तो होता ही है नहीं नहीं नहीं आपका विचार क्या था हाँ मेरा विचार चेंज हुआ हाँ, हाँ। मतलब राजयोग करने के बाद और लेकिन उस चेंज का रीजन बताऊंगा मैं आपको। हुँ, हुँ, हुँ। उस चेंज का रीजन मेरे जीवन में उसी समय एक समझो ईश्वर की कृपा से एक डायलॉग आया कि मनुष्य जो है बदलता है मगर कैसे बदलता है इंसान का जब जन्म होता है तो उनकी माता को दर्द होता है दर्द के के द्वारा उसका जन्म होता है ये सभी को होता है ये मां जानती है इस बात को हम लोग तो नहीं जानते हाँ लेकिन इंसानों के बीच से जब किसी साधु का महापुरुष का जन्म होता है तो वह जन्म महादर्द से होता है हम्म हम्म ये मेरा अनुभव है हो सकता है कि ये मेरा अनुभव अन्य के लिए मतलब राइट है नहीं जानता हूँ लेकिन जैसा कि मैंने अपने आप को जब गहराई में गया मैंने भगवान बुद्ध भगवान महावीर या जितने भी हुए जो जिसका एक टर्निंग पॉइंट है तो टर्निंग पॉइंट बगैर कुछ हलचल हुए एक ऐस ऐसी स्थिति आई मन की स्थिति बहुत हो गया अब मुझे आ, कुछ सुख चाहिए सुख मतलब रियल सुख तो उसकी ओर लोग दौड़ता है तो वह दर्द के बाद ही होता है तो मेरे मुझे लगा कि नहीं अगर ये दर्द आया है पहले तो मैं बहुत दुखी हुआ उस दुखों से मुक्ति का उपाय ढूंढने लगा तो अब चूँकि मेरे संस्कार वैसे थे तो मुझे लगा कि चलो ऋषिकेश चलते हैं जरा वहाँ पे कुछ सीखते हैं कि जीवन में कैसे रहा जाए और जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए हु हु. तो जब वहाँ पर मैं साधु संतों के साथ रहा तो मुझे लगा कि इस जीवन में हम कुछ भी अचीव कर लेंगे मेरा एक कैरियर कुछ भी बन जाएंगे धन भी अगर हम कमाएंगे तो वह सुख जो मुझे मिलना चाहिए अध्यात्मिक सुख क्योंकि अध्यात्मिक सुख इज़ द ग्रेट हैप्पीनेस यू नो उसके उसके बराबर कोई नहीं है तो वह सुख के लिए मैं थोड़ा पहले भटका लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि इसको हमको एक सिस्टम देना होगा तो उस सिस्टम में मैंने कुछ वेदांत का अध्ययन किया जिसमें ऋषिकेश आता है बुम्बे चिन्मिया मिशन आता है लेकिन यह मैं कह सकता हूं और और भी बहुत सारे आते हैं यो, योगा सेंटर में गया बेंगलौर में गया आर्ट्स विद्या गुरुकुलम को मिट्टूर में गया लेकिन एक बात है बड़े बड़े जो साधु सन्यासी या बहुत महापुरुष चाहे विवेकानंद हो चाहे चिन्मयानंद हो चाहे आज आपका ये जो मधुबन है या फिर प्रजापिता ईश्वर विश्वविद्यालय है भी यहाँ पर काफ़ी युवा आते हैं और कुछ सीखते हैं ये भी एक विश्वविद्यालय ट्रेनिंग सेंटर है तो यह आवश्यक नहीं है कि कोई भी युवा यहाँ पर समर्पित ही हो जाए परंतु जो बड़े बड़े महापुरुष होते हैं इनके अंदर एक लक्ष्य होता है कि अगर जो भी अच्छा संस्कार इनके यहाँ इनको डाल दिया जाए तो वह संस्कार अभी भले ही ना हो सामने आए लेकिन कुछ काल के बाद दस साल के बाद बीस साल के बाद वो उभर जाएगा और उसका कल्याण ही होगा यह <laughs> ये, ये बात है जी स्वामी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा होगा क्योंकि जीवन का सत्य और जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है वो क्या है वो आपके शब्दों से आपकी वाणी से पता चल रहा है कि सच्चा सुख जो है वो अध्यात्म में है और अध्यात्म को अगर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं योग करते हैं मेडिटेशन करते हैं ध्यान धारण करते हैं तो हमारे जीवन में वो सच्चा सुख उपलब्ध होता है और हम उसको अनुभव करते हैं और यही एक जीवन का मानव जीवन का लक्ष्य है और होना भी यही चाहिए बाकी जो भी चीज़ें आपने बताया कि जिस तरह से हम लोग अपने करियर बनाते हैं युवा साथी वगैरह लेकिन उससे पैसा या फिर आपके पास साधन आएंगे लेकिन सुख की कोई गारंटी नहीं कितना समय तक वो सुख आप भोग सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अच्छा आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को इस बात का अग, बहुत ही अच्छी तरह से अपने लक्ष्य को जानने का एक बार फिर से उनको मौका मिल रहा है और मैं चाहूँगा कि आप अगर समझ रहे हैं इस बात को तो एक बार अपने जीवन के बारे में अपने बारे में ज़रूर सोचिए तो आइए आगे बढ़ते हैं एक खूबसूरत गीत अभी सुनते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं आप सुने हैं रेडवन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो चलूड <önemli> जा रे पंक्षी के अब ये देश हुआ बेगाना गाना चल उ जा रे पंछी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 जा रे रेपी के अब ये देश हुआ बेगाना गाना चल जा रे जा रोते हैं वो पंख पखेरू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 आज दुआएं ले ले किसका पता अब इस नगरी में कब हो तेरा ना चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना चल उड़ जा रे पंछी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 विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और दो महान विभूति हमारे बीच में स्टूडियो में हैं और उनसे बातें हो रही ओमकार आनंद सरस्वती जी को अभी हमने सुना आइए उनके साथ आए विवेक आनंद सरस्वती जी हैं जिनसे बातें करेंगे नमस्कार आपका स्वागत है नमस्कार ओम शांति रेडियो मधुबन नाइन्टी एफएम फोर एफ एम में सर सभी आपका स्वागत करते हैं और आइए उस परमात्मा के लिए कुछ हम स्वागत रखते अपने जीवन के अनुभव जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका स्वागत है और मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए मैं विवेकानंद सरस्वती हूँ और पिछले जीवन की इस दौड़ पे यात्रा पे एक शांति की खोज थी बचपन से ही और उस ऐसे में जो भौतिक शिक्षा ओ करते थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी से mm -hmm. तो उस भौतिक शिक्षा और दूसरी है आध्यात्मिक शिक्षा mm -hmm. दर्शकोल स्पिरिचुअल एजुकेशन तो मे कैन गिव यू लॉर्ड्स अचीवमेंट बट दे नहीं सकता mm -hmm, इस चीज को हमें अनुभव किए और मेरी पिता माता बचपन से ही एक आध्यात्मिक परिवार से गुजरते थे और विभिन्न काफी कलकाता के बिलोरमठ संस्था प्रमानंद की संस्था दयानंद की संस्था वहाँ यवानंद की संस्था से जुड़े थे और मुझे बचपन से कुछ भावना जगी कुछ हमें पढ़ाई कर रहा हूँ ये साक्ष है मगर कुछ हमें कुछ अध्यात्म के लिए और खोज करनी चाहिए हमारी ऋषियों ने मुनियों ने हमारी ब्रह्मा बाबा ने बहुत कुछ खोज की है क्या यही खोज यहीं समाप्ति है ना कि और कुछ है एक बचपन से प्रश्न नोट ऑफ इंट्रोडक्शन था तो फिर उस यात्रा के दौर पे मैं पुज्य स्वामी रामदेव जी के पास जो एट प्रेजेंट ऑल रिनाउंड योगा गुरु है, उनके सान्निधि में आए और फिर हम उनके वहाँ कोर्स करे तीन साल के कुछ ट्रेनिंग लिए योगा मेडिटेशन फिर हम ब्रह्म के सनिधि में आए स्वामी जी के शरण के द्वारा और फिर मैं यहाँ के जो डॉक्टर सतीश गुप्ता है उनके जो धर्मप्रत्नी है पूजिया बाला बहन तो उनसे मैं कोर्स क्या मेडिटेशन राजय का और मुझे यह महसूस अनुभव हुआ कि राज्य के इज जस्ट मेडिटेशन या एक ऐसी चीज़ है जहाँ गॉड को रिप्रेजेंट किया जा रहा है यानी परमात्मा को उपस्थिति को बताया जा बताया जा रहा है दिखा जा रहा है उससे हम महसूस कर, कर पा रहे अवलोकन कर पा रहे हैं और उस कोर्स के बाद हमें ऐसा अनुभव हुआ मेरा कोर्स आज ही खत्म हुआ और मुझे बहुत आनंद आया तो आप सब जो चाहे अपने मन को शांत करने के लिए वह जरूर योग करें और योग से आप योगी निरोगी सहयोगी उपयोगी और देश के लिए बल्कि अब दुनिया के लिए एक मशहूर व्यक्ति बनेंगे जिससे एक समाज और दुनिया में एक बदलाव के लिए जो विश्व परिवर्तन क्रांति चला रहे है ब्रह्म कुमारी वह एक निष्पक्ष एक निर्वहर एक जिसमें कोई भ्रम बे... से दूर है एक ऐसा है और जिससे आप हम हमारे जीवन को एक अकाम निष्काम आप्तकाम तो बनाते हैं ऐसे ऐसे हम, हमारी बेदाज़ मैसेज़ और जो मुरली में भी कहते हम पांच से मुक्ति हो सकता है। हम्म हम्म बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। और मुझे एक लाइन याद आ रहा जी, है। जी जी जी मुझे ऐसा बना दो मुझे ऐसा बना दो मुझे ऐसा बना दो जीवन में लगे कहीं ठकर न कही मुझे ऐसा बना दो जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया विवेक धन्यवाद सरस्वती जी आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को बहुत ही अच्छा फील हो रहा होगा जिस तरह से हम लोग स्कूल में एजुकेशन प्राप्त करने के बाद लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए वैसे ही योग राजयोग सीखने के बाद हमें भी लगता है कि हमें बहुत कुछ करना है और अपने अंदर भी बहुत कुछ बदलाव करना है ये आपने फील कराया अपने शब्दों से और लास्ट एक अनुभव है जो दर्द है यहाँ पे दादी होता है जानकी दादी रतन दादी गुलजर दादी तो मुझे ऐसा दिल क्या बात है मैं कोई ये कोई अतिशक्ति नहीं है मुझे हुँ, जो अनुभव में उससे बोल रहा हूं बोलना चाहता हूँ तो मुलाकात है इस कार्यक्रम में ओमकार आनंद सरस्वती और अभी हम सुन रहे थे विवेक आनंद सरस्वती जी को तो जिस तरह से उन्होंने कोर्स किया कोर्स करने के बाद जो एक्सपीरियंस हुआ वो उन्होंने शेयर किया आइए फिर से मैं ओमकार जी से जानना चाहूंगा की कहते हैं कि व्यक्ति मुश्किल में जो है थोड़ा सा हो जाता है तनाव में आता है तो ऐसे में उसको सरल उपाय क्या करना चाहिए ओके ओम शांति दिस राज योगा मेडिटेशन इन फैक्ट गिव यू द लाइफ सॉल्यूशन लोग कहते हैं डोंट गो फॉर मेडिकेशन बट गो फॉर मेडिटेशन देन व्हाट काइंड ऑफ मेडिटेशन दैट इज राजोगा मेडिटेशन सो ये बातें बहुत पहले से चली आ रही है कि योग तो बहुत सारे लोग करते हैं बहुत प्रकार से योग होते हैं बट देट इज आश्रा उससे भी लोगों को फायदा होता है परंतु इसको राजयोग क्यों कहा गया राजयोग का मतलब है जैसे कहते हैं राजपथ तो सभी पथों में जो महान पथ होता है जो मुख्य पथ उसको कहते हैं राजपथ तो बहुत सारे के योग होते हैं लेकिन उसमें जो मुख्य योग है और मुख्य का मतलब होता है जो हमारे हमारे मुख्य रूप से मेरे जीवन के अर्थ को बताता हो तो राजयोग ये आत्मा जन्मों जन्मों से बिछड़ी हुई आ रही है हम परमात्मा के साथ हमारा संयोग नहीं हुआ है तो राजयोग के माध्यम से जो बेस्ट पाथ है बेस्ट रास्ता है वह राजयोग है और राजयोग के माध्यम से हम परमात्मा से जुड़ते हैं और परमात्मा से जुड़ने का मतलब सिर्फ बाबा से जुड़ते हैं और बीच में जो मेडिएटर है जो आपको दोनों को लिंक लिंक कराता है उसका नाम है ब्रह्मा बाबा <laughs> सो ब्रह्मा बाबा एक सबकी अनुभूति होती है तभी तो एक तरफ श्रुति और एक तरफ अनुभूति इनफैक्ट ये जो श्रुति का मतलब मैंने जो बोला है स्पष्ट कर लीजिए वेद होता है सारे वेदों को श्रुति कहा गया क्यों श्रुति कहा गया क्योंकि यह सुन के यह सुनने की विद्या थी और सुन करके आज आपके पास टिप रिकॉर्डर है हर जगह रिकॉर्डर है परंतु उस समय ये सब चीजें थी नहीं साइंस साइंस की चीजें उस समय माइंड इतना फास्ट होता था इतना नियंत्रित कंट्रोल्ड माइंड था कि वह माइंड ही रिकॉर्ड कर लेता था आज भी कुछ एग्जाम्पल मिलते हैं कुछ पंडितों को या कुछ जो बड़ी पुरुषार्थी हैं हमारे ब्रह्मचारियों को और बहुत को पूरा का पूरा वेद ही याद है नहीं। नहीं। उसका एग्जाम अभी भी होता है चारो वेद कंठस्थ <laughs> तो ये बताइए भगवान बुद्ध की वानी अब उसको पहले किसने सुना धमपद है पूरा का पूरा कंठस्थ हो गया और वो बाणी फिर बाद में लिखी है लिखी गई तो वह समय था हमारा लेकिन आज तो हम हमारे पास रिकॉर्डर है और हमारा भी मस्तिष्क बहुत कमजोर हो गया है उस ख्याल से सो लेकिन कमजोर क्यों हो गया क्योंकि हमने योगा को एक मजाक समझ लिया जबकि राजय ये सारी समस्याओं का समाधान देता है आज के परिवेश में इसकी बड़ी आवश्यकता है क्योंकि हम देखते हैं कि हर चौराहे पे जब मैं देखता हूं कि लोग आते हैं परेशान नजर सब परेशान होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का अनुसंधान नहीं किया और अनुसंधान करने के बाद यह पता लगता है कि हमारे जीवन में ज्ञान और ध्यान की कमी है तो यह ध्यान ध्यान जो है तो ध्यान उसी ध्यान को जब हम और गहराई में जाते हैं तो उसका नाम राजयोग दिया जाता है जो कि आत्मा कब से बिछुड़ी थी परमात्मा से और हम दुखी हैं मगर दुखी क्यों हैं यह बात कोई बताने वाला नहीं था तो इस दुख को बताने के लिए राजयोग और राजयोग के माध्यम से आपको जीवन का समाधान मिलेगा और पता चलेगा कि सचमुच में आत्मा अपने परमात्मा से आज तक बिछड़ी हुई थी वह आनंद का भंडार प्यार का सागर आनंद का सागर और मैं कुछ नहीं छो, छोटा सा एक अल्पज्ञ बुद्धि वाला तो हमने अपने आप को वहां नहीं जोड़ा जैसे बच्चा जब अपनी माँ से बिछुड़ जाता है तो बड़ा परेशान होता है दुखी होता है रोता है लेकिन जब वो बच्चा से बच्चा अपनी माँ से जुड़ जाता है तो बड़ा शांत हो जाता है प्यार से माँ को सहलाने लगता है माँ की गोद में खेलता रहता है वैसे ही हम सभी बच्चे हैं बाबा बोलते भी मीठे मीठे बच्चे तो वह हम में जो बचपना है वही हमारे दुख का कारण है एज का बचपना नहीं मैं कहता हूं ज्ञान के तो हमें वह ज्ञान नहीं है तो उस ज्ञान हमको कहां कहा मिलेगा तो बाबा आज रोज मुरली सुनाते हैं जब उस और बहुत ही सरल भाषा में सुनाते हैं ऐसे तो बहुत लोगों ने ज्ञान दिया है पूरे उपनिषद गीता वेद शास्त्र सभी ज्ञान से भरा हुआ है लेकिन वह समझ में लोगों को नहीं आ तो उस ज्ञान को एक हलवा बना करके एक अच्छे मतलब उसका कहते हैं उसको स्वादिष्ट बना करके आपको परोसा जा रहा है तो उस ज्ञान के माध्यम से आप जब ध्यान करेंगे यानी राजयोग करेंगे तो आपको जीवन का समाधान मिलेगा तो हमने एक बार कहा भी था टॉक में और उससे आपकी प्रज्ञा जागेगी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध हो या जैन प्रज्ञा को जगाए बगैर हम सब रहते बेचैन ये जो हमारी तत्र योग सूत्र का एक सूत्र है तत्र त्रितंभरा प्र जब तक हमारी जो प्रज्ञा है अपनी बुद्धि सद्बुद्धि आंतरिक बुद्धि उस रितंभरा को यानी वह रित को सत्य को नहीं समझेगी तब तक हम शांत नहीं होंगे और शांत होने का सबसे बेस्ट तरीका है राजयोग आप इसका अभ्यास आप अपने क्लास में करते रहें और अपने जो एक्सपर्ट हैं आपके टीचर हैं उनसे समय समय पर कुछ पूछते वार्ता, रहें वार्ता, ताकि वार्ता, आपको समाधान मिलता रहेगा ओम शांति ओम शांति बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया ओमकार आनंद सरस्वती जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया स्वामी जी मुझे लगता है कि हमारे सभी दोस्तों को आज पता चल गया होगा कि कैसे हमारे समस्याओं का समाधान हो सकता है उसका मूल मंत्र आपने राजयोग बताया और उसको अगर हम लोग प्रैक्टिस में लाते हैं तो हमारे जीवन का सब जितने भी दुख है जितने भी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाते हैं और हमें एक सदमार्ग मिल जाता है हमारा जीवन का जो रास्ता है वो सुखद अनुभूति हमें देने लगता है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में जुड़कर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें समय दिया और आपने हमें समय के अलावे आपने प्रेम दिया स्नेह दिया और सबसे ऊपर की बात है कि हमें दादाजी का प्यार मिला स्नेह मिला ये उसका अव्यक्त प्यार और स्नेह वो जो हमें उसकी अनुभूति अभी भी यहाँ पर होती है तो बहुत बहुत, बहुत धन्यवाद आपका फिर दोबारा कभी सेवा में हाजिर होगा आपको जो प्यार मिला है उसे अपने साथ रखिए और दूसरों को बांटिए चलिए दोस्तों आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रही रेडियो मधुबन के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो